साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद भारत में इस पर बहुत खोज की गई और उस खोज का एक पहलू यहाँ पर केनोपनिषद में दिखाई देता है कि यह मन अपने विषयों की ओर कैसे जाता है किसकी प्रेरणा से जाता है और किसकी इच्छा से जाता है चैतन्य के संबंध में जो प्रश्न किया जा रहा है यह मौलिक प्रश्न है आप देखेंगे कि जो शिष्य का सबसे पहला प्रश्न मन को ही लेकर आरंभ होता है केने शितम पतति प्रेषितम मनः आदि उसके पश्चात अन्य बातें आती है पहले तो यही पूछा यह जो मन है किसकी प्रेरणा से किसकी इच्छा से अपने विषयों की ओर जाता है मन में इच्छा तो है मन में कामना तो है मन को हम कामनावा कामनावान मानते हैं किंतु क्या मन की कामना मन के ही कारण है क्या जड़ में कोई कामना हो सकती है यह प्रश्न उपस्थित होता है यदि मन जड़ है तो उसमें कामना कैसे इच्छा कैसे भारतीय मनुष्यों ने मनस्तत्व के विद्वानों ने कहा कि मन एक यंत्र है जब यह यंत्र आत्म के सामने रहता है तब उसमें इच्छा कामना इत्यादि की वृत्तियाँ स्फूरित होती है और जब यह यंत्र नहीं रहता तब आत्मा अपने आप में अपने स्वरूप में स्थित है मन का चेतन तत्व उस आत्मा के कारण है उसका अपना नहीं है यह भारतीय मनोविज्ञान कहता रहा फ्रायड की जो देन है वह तो आप सबको मालूम है मैंने पहले ही बताया है फ्रायड ने मनोशारीरिक रोग की चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया हमारे यहाँ भी यह जाना जाता था कि जैसे शरीर का रोग वैसे ही मन का भी रोग है आप पढ़ते हैं आधि व्याधि आधी का क्या तात्पर्य है मानसिक रोग मन के रोग को आधी कहते हैं और शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं मनुष्य आधि व्याधि यानी मन के रोग और शरीर के रोग से ग्रस्त है इन रोगों से मुक्ति हेतु यहाँ पर भी चिकित्सा की पद्धति का विस्तार किया गया कि मन के रोगों का निवारण कैसे हो पर जिस वैज्ञानिक पद्धति से फ्रायड ने काम किया जैसा प्रयोगात्मक काम फ्रायड कर रहा भले ही वह वैज्ञानिक पद्धति या वैसा प्रयोगात्मक काम भारत में नहीं दिखाई देता पर हमारे मनुष्यों की विद्या जो जांचने परखने की रही उस विद्या में कहीं कोई न्यूनता नहीं है बल्कि विशिष्टता रही है फ्रायड को मन की चौथी अवस्था का कभी बोध ही नहीं हुआ फ्राइड ने मन को जानने की चेष्टा कैसे की रोगी मन से की फ्रायड के पास आने वाले सभी लोग मन के रोगी थे फ्रायड ने रोगी मन को जांचना शुरू किया फ्रायड का जो मन का अध्ययन था वह रोगी मन से शुरू होता है वे उसका वर्गीकरण करते हैं और यह देखने की चेष्टा करते हैं कि मन का रोग कैसे दूर हो सकता है उन्होंने मन के रोग की जड़ में केवल एक ही चीज पाई और उसको उन्होंने लिबिडो कहा मनुष्य के भीतर वासना होती है और वह वासना तरह तरह का रूप धारण करती है यदि हम इस वासना पर अंकुश लगाते हैं तब हमारे भीतर में प्रशमन होता है दमन होता है हम अपने भीतर की वासनाओं को दबाते हैं फ्रायड ने कहा कि ये दमित वासनाएं हमारे भीतर कुंठा का निर्माण करती है हम कुंठित व्यक्तित्व हो जाते हैं मनोग्रंथियाँ जन्म लेती है इसके लिए क्या करना चाहिए फ्रायड ने कहा कि इसके लिए मन को खुली छूट दे दो भीतर में जो भाव उठता है उसको दबाने की चेष्टा मत करो नहीं तो तुम मनोग्रंथियों के शिकार हो गए किंतु इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हुआ जब फ्रांस में फ्रायड का यह सिद्धांत फैला तो हम यह पढ़ते हैं कि माताओं ने अपनी संतानों को दूध पिलाना ही बंद कर दिया क्योंकि फ्रायड ने यही कहा था मनुष्य की जितनी भी क्रिया होती है वह इस कामेख्या के कारण होती है उसके भीतर जो सुप्त वासना होती है उस वासना को वह अपनी क्रिया के माध्यम से प्रकाशित करना चाहता है ऐसे सिद्धांत का प्रसार हुआ